श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ पच्चीस पच्चीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी भक्त के संग में श्री रामकृष्ण तथा क्रोध जय इस घटना के बाद लोगों ने आसन ग्रहण किया रात के आठ बज गए हैं फिर बातचीत होने लगी श्री रामकृष्ण डॉक्टर से यहाँ जो भाव तुमने देखा इसके संबंध में तुम्हारी साइंस क्या कहती है तुम्हें क्या यह जान पड़ता है कि यह सब ढोंग है डॉक्टर श्री राम कृष्ण से जहाँ इतने आदमियों को ऐसा हो रहा है वहाँ तो स्वाभाविक ही जान पड़ता है ढोंग नहीं मालूम होता नरेंद्र से जब तुम गा रहे थे माँ पागल कर दे अब ज्ञान और विचार की आवश्यकता नहीं है तब मुझसे रहा नहीं गया खड़ा हो गया फिर बड़ी मुश्किल से भाव को दबाना पड़ा मैंने सोचा कि बाहरी दिखाव न होने देना चाहिए श्री रामकृष्ण मास्टर से हंसकर तुम तो अटल अचल और सुमेरुव हो सब हंसते हैं तुम गंभीर आत्मा हो रूप सनातन का भाव किसी को मालूम न हो पाता था अगर किसी गढ़ी में हाथी उतर जाता है तो पानी में उथल पुथल मच जाती है परंतु बड़े सरोवर में कहीं कुछ नहीं होता किसी को मालूम भी नहीं होता श्रीमती ने सखियों से कहा सखियों कृष्ण के विरह में तुम लोग इतना रो रही हो परंतु मुझे देखो मेरी आंखों में कहीं एक बूंद भी आंसू नहीं है तब वृंदा ने कहा सखी तेरी आंखों में आंसू नहीं है इसका बहुत बड़ा अर्थ है ते, तेरे हृदय में विरह की आग सदा जल रही है आंखों में आंसू आते हैं पर उस अग्नि की ज्वाला से सूख जाते हैं डॉक्टर आपके साथ बातचीत में पार पाना कठिन है हाश्य फिर दूसरी चर्चा होने लगी श्री रामकृष्ण भावावेश की अपनी पहली अवस्था बतला रहे हैं और क्राम और काम क्रोध आदि को किस तरह वश में लाया जाए ये बातें भी बतला रहे हैं डॉक्टर आप भावावेश में पड़े हुए थे एक दूसरे ने उस समय आपको भूत से पाद प्रहार किया था यह सब बातें मैं सुन चुका हूँ श्री रामकृष्ण वह कालीघाट का चंद्र हलदार था वह मथुर बाबू के पास प्रायः आया करता था मैं ईश्वरावेश में अंधेरे में ज़मीन पर पड़ा हुआ था चंद्र हालधार पहले ही से सोच रखा था कि वह ढोंग किया करता है मथुर बाबू का प्रिय पात्र बनने के लिए वह अंधेरे में आकर जूते पहने हुए पैरों से ठेलने लगा देह में निशान बन गए थे सब ने कहा मथुर बाबू से कह दिया जाए मैंने मना कर दिया डॉक्टर यह भी ईश्वर की लीला है इससे भी लोगों को शिक्षा होगी क्रोध किस तरह जीता जाता है क्षमा किसे कहते हैं लोग समझेंगे श्री राम के सामने विजय के साथ भक्तों की बातचीत हो रही है विजय न जाने कौन मेरे साथ सब समय रहते हैं मेरे दूर रहने पर भी वे मुझे बतला देते हैं कहाँ क्या हो रहा है नरेंद्र स्वर्गीय दूध की तरह रखवाली करते हुए विजय ढाके में इन्हें श्री राम कृष्ण को मैंने देखा है देह छूकर, कर श्री राम कृष्ण हंसते हुए तो वह कोई दूसरा होगा नरेंद्र मैंने भी इन्हें कई बार देखा है विजय से अतएव किस तरह कहूँ कि आपकी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता